ब्रह्म गुरोष्णु गुरोर्देव महेश गुरु साक्षात्म ब्रह्म तस्म श्रीगुरव नम तस्म श्रीगुरव नम ओ शाति शांति शांति अभी तक आत्मबोध के अट्ठाईसवी श्लोक तक विचार हुआ यह जो बता दिया जैसा घटादी का प्रकाशक दीपक घटादी से प्रकाशित नहीं होता है वैसा ही इंद्रियों का प्रकाशक आत्मा इंद्रियों से प्रकाशित नहीं होता है क्योंकि प्रकाश्य के द्वारा प्रकाशक प्रकाशित नहीं होता ये बताए आगे उनतीसवें श्लोक में ये बताने जा रहे बोध रूप होने के कारण अपने बोध में आत्मा को अन्य किसी की अपेक्षा नहीं होता जैसा प्रकाश को प्रकाश की ये बता रहे स्वोधे न्यबोधे च बोधतयात्म नदी पशान्यदीपे चता स्वात्मने स्वभोदे अपने बोध में क्योंकि आत्मा बोधरूप होने के कारण उस आत्मा के बोध में आत्मा को अन्य किसी बोध की इच्छा नहीं होता नान्य अन्य बोधे बोध रूपतया आत्म होने के कारण जैसा न दीप अन्य दीपेच दीपक को प्रकाशित करने के लिए अन्य दीपक की आवश्यकता नहीं है तथा स्वात्म प्रकाशने वैसा ही आत्मा के प्रकाशन में भी कोई अन्य के अव्य आवश्यकता नहीं पकाने का मतलब बोध रूप होने के कारण ज्ञान रूप होने के कारण अपने बोध में अर्थात अपने ज्ञान में आत्मा को अन्य किसी ज्ञान की इच्छा नहीं होती है अपेक्षता नहीं जैसा दीपक को अपने स्वरूप प्रकाश में दूसरे दीपक की आवाश आवश्यकता नहीं होती है इसी का ही तात्पर्य यह है भावार्थ क्योंकि आत्मा बोध रूप है उस बोध रूप आत्म द्वारा किसे बोध रूप आत्म द्वारा ज्ञान रूप आत्म द्वारा अविद्य से लेकर जो कारण संपूर्ण बाह्य आभ्यंतर पदार्थ जो अविद्या का कार्य उन सारे पदार्थों का बोध होता रहता है किसी आत्मा के द्वारा एक ऐसा मैं अज्ञानी हूँ अज्ञान का ज्ञान हो रहा है मई घट को जानता हूँ मैं प्रतिव्यादि को जानता हूँ तो अविद्या और अविद्या का कार्य जितना भी है उस आत्मा से ही बोध होता रहता है क्योंकि वो बोध स्वरूप है और ये सब बौद्ध पदार्थ है एक होता है बोध एक बोध वो बोध स्वरूप है ये बौद्ध पदार्थ है किन्तु उस आत्मा के अपने स्वरूप बोध के लिए उस आत्मा को अपने आप को जानने के लिए किसी दूसरे जान की आवश्यकता नहीं होती जैसे मोटे तरफ से मान लीजिए दूसरे को आप जानते हैं अपने आप को जानने के लिए अन्य किसी के अपेक्षा नहीं होता मैं हूँ शिदा बोलते, किंतु एक ऐसे दार्शनिक है नैयायिक नैयायिकों ने बाह्य और आभ्यंतर पदार्थ का भान व्यवसायात्मक ज्ञान से माना है उनके मध्य में दो ज्ञान होता है एक व्यवसायात्मक ज्ञान एक अनव्यवसायात्मक ज्ञान बाहि जितना भी ज्ञान है घट ज्ञान है बट ज्ञान है मट ज्ञान है सुख आदि सब ज्ञान ये व्यवसायिक है और अहम जाना मैं मैं जानता हूँ घट ज्ञान को मैं जानता हूँ सुख ज्ञान को मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ ये अनुव्यवसायिक मन थे तो इसलिए जो व्यवसाय है ज्ञान भी अनुव्यवसाय ज्ञान से जाना जाता है बाह्य अभ्यंतर पदार्थ का भान व्यवसाय ज्ञान से होता है और व्यवसाय का ज्ञान अनुव्यवसाय से होता है इसका मतलब उनके मत में ज्ञान को ज्ञान विषय करता है मतलब व्यवसाय ज्ञान व्यवसाय बोल तो घट ज्ञान पट ज्ञान मट ज्ञान ये व्यवसाय ज्ञान है उस ज्ञान को विषय कर रहे मैं जानता हूँ ये ज्ञान तो मैं जानता हूँ इस ज्ञान का विषय हुआ घट ज्ञान पट इसलिए ज्ञान का विषय ज्ञान मानते जैसे मैं घड़े को जानता हूँ ये अनव्यवसाय ज्ञान का विषय घट सहित व्यवसाय ज्ञान भी हो। दो हो गया जैसा घट ज्ञान तो उस घट ज्ञान का विषय घट हो गया और घट ज्ञान को मैं जानता हूं या नो व्यवसाय ज्ञान उसका विषय घट भी हो गया और घट ज्ञान भी हो गया ऐसा मानती अच्छा अनुव्यवसाय ज्ञान को आप व्यवसाय ज्ञान से जाना व्यवसाय ज्ञान का ज्ञान किससे होता है तीसरे से तीसरा ज्ञान किससे होता है चौथ अनावस्थाओं का इस अनवस्था के भय से अनुव्यवसाय ज्ञान को जान जानने वाला दूसरा ज्ञान नहीं मानते वो स्वयं प्रकाश मानते ऐसी स्थिति में अनुव्यवसाय स्वयं प्रकाश है भी मानते ही स्वीकार करते यदि ऐसा मानते हो इस प्रकार द्राविड़ प्राणायाम करके करने की अपेक्षा ये द्राविड़ घुमा घुमा करके हो गया द्राविड़ प्राणायाम करने की अपेक्षा आत्मा को स्वयं प्रकाश मानना ही अच्छा है एक से काम होगा जिसके बोध के लिए किसी दूसरे ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती जैसा दीपक समीपवर्ती वस्तु को भी प्रकाश करता है अर्था प्रकाशता है और अपने को भी प्रकाशित करता है वस्तु को भी प्रकाशित करता है स्वयं को भी जैसे आप दीपक को भी देख रहे दीपक के पास में घट को भी देख रहे हैं हाँ घट को देखने के लिए दीपक चाहिए दीपक को देखने के लिए कोई आवश्यकता नहीं अधेरा में पड़े पदार्थों को जानने के लिए जैसा दीपक की आवश्यकता होती है वैसा ही उस दीपक के प्रकाश को जानने के लिए दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि वो स्वयं प्रकाश है अपेक्षाकृत तो वह दीपक प्रकाश स्वरूप होने के कारण अपने तथा दूसरे को भी प्रकाश करता है ऐसा ही बोध रूप होने के कारण आत्मा ज्ञान रूप होने के कारण आत्मा अर्थात प्रकाश रूप होने से अपने प्रकाश के लिए किसी दूसरे का बोध की आवश्यकता नहीं रखता है वो स्वयं प्रकाश है स्वयं बोध होता है स्वयं भान होता है जैसा घटको आप जानते हैं वहाँ आपको आंख चाहिए प्रकाश चाहिए और आपकी सत्ता चाहिए किंतु अंधकार में आप बैठे हैं, तो आपसे पूछेंगे देखो कोई आके अरे नारायण आपके पास कोई किताब है तो आप उत्तर देंगे रुक जाओ मैं थोड़ा प्रकाश जलाता हूँ लाइट जलाकर देख करके बताता हूँ उसके बाद आप देखते हैं उसके बाद आप उसको प्राप्त करते उसी अंधकार में आप किसी चिंतन में खोए है बैठे हैं बाहर से आके आपसे किसी ने पूछा अरे कौन है सीधा आप उत्तर देते मैं हूं अच्छा यहाँ बताओ मैं हूँ ये ज्ञान किससे हुआ आप ये नहीं बोलते थोड़ा रुक जाइए मैं प्रकाश जलाता हूँ उसके बाद बताता हूँ ये नहीं सीधा बोलते मैं हूँ तो ये जो मैं हूँ उस ज्ञान के लिए किसी अन्य की अपेक्षा नहीं वही शुद्ध आत्मा है हाँ शुद्ध मैं वो स्वयं प्रकाश है वो जो मई हूँ जो शुद्ध रहने से अहम अत इधम और अयम वस्तु का ज्ञान होता है इसलिए आत्मा स्वयं प्रकाश है अविद्या के कारण वो अप्रकाश जैसा व्यवहार होता है इसलिए अविद्या को हटाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए विचार करना चाहिए इसलिए यहाँ आत्मबोध का विचार ओम शांति शांति शांति